पहला प्रश्न प्यास नहीं जगती द्वार नहीं खुलते प्यास को कोई जगा भी नहीं सकता जल तो खोजा जा सकता है प्यास को जगाने का कोई उपाय नहीं प्यास हो तो हो न हो तो प्रतीक्षा करनी पड़े जबरजस्ती प्यास को पैदा करने की कोई भी संभावना नहीं और जरूरत भी नहीं जब समय होगा प्राण पके होंगे प्यास जगेगी और अच्छा है कि समय के पहले कुछ भी ना हो मन तुम्हारा लोभी है जैसे छोटा बच्चा है प्रेम की बात सुने संभोग की चर्चा सुने कि वातसायन का कामसूत्र उसके हाथ में लग जाए और सोचने लगे कि ऐसी काम वासना मुझे कैसे जगे लोभ पैदा हो जाए लेकिन छोटे बच्चे में कामवासना पैदा हो नहीं सकती प्रतीक्षा करनी होगी पकेगी वीरी ऊर्जा तभी कामवासना उठेगी और जैसे कामवासना पकती है ऐसी ही प्रभुवासना भी पकती है कोई उपाय नहीं है जल्दी जगाने की आवश्यकता भी नहीं लेकिन सुन के बातें लोग पैदा होता है मन में लगता है कब ईश्वर से मिलन हो जाए देखा कि दया ईश्वर का गुणगान गा रही मस्ती में डोलते देखा मीरा को तुम्हारे भीतर भी लोभ सुख बुगाया तुम्हारे भीतर भी लगा ऐसी मस्ती हमारी भी हो तुम्हें ईश्वर से प्रयोजन नहीं है तुम्हें ये जो मस्ती दिखाई पड़ रही है ये मस्ती तुम्हें आकर्षित कर रहे मस्ती के तुम खोजी हो शराबी को राह पर देख लिया डोलते डमाडोल होते तो तुम्हारे मन में भी आकांक्षा होती है ऐसा ऐसा भाव विभोर दशा हमारी भी हो शराब से तुम्हें मतलब नहीं है शराब का शायद तुम्हें पता भी नहीं लेकिन इस आदमी की मस्ती तुम्हारे मन में ईर्षा जगाती ख्याल रखना संतों के पास जाके ईर्षा भी जग सकती है प्रार्थना भी जग सकती ईर्षा जगी तो आएगी, तब तुम्हारे भीतर एक बड़ी बेचैनी पैदा होगी कि प्यास तो है नहीं और प्यास न हो तो जलधार बहती रहे करोगे क्या कंठ ही सूखा न हो तो जलधार का करोगे क्या और बिना प्यास के जल पी भी लो तो तृप्ति न होगी क्योंकि तृप्ति तो अतृप्ति हो तभी होती तो पानी पी के शायद वमन करने का मन होने लगे नहीं जल्दी करना ही ना धैर्य रखना भरोसा रखना जब समय होगा जब तुम राजी हो जाओगे पकोगे और पकने का अर्थ समझ लेना पकने का अर्थ है जब तुम्हें संसार के सारे रस व्यर्थ मालूम होने लगेंगे तब रस जगेगा प्रभु का तुमने अभी संसार के रसों की व्यर्थता नहीं जानी मैंने कह दिया व्यर्थ है इससे थोड़ी व्यर्थ हो जाएंगे मेरे कहने से तुम्हारे लिए कैसे व्यर्थ होंगे बूढ़े तो समझाया जाते हैं बच्चों को कि खिलौने व्यर्थ हैं क्या बैठे फिजूल के खिलौनों के साथ समय खराब कर रहे हो इनमें कुछ सार नहीं है लेकिन बच्चों को तो खिलौनों में सार दिखाई पड़ता एक छोटा बच्चा है। अपनी गुड़िया से बातें कर रहा है उसकी मां उससे बोली कि बंद करिए बकवास वो भागा मां भी ने समझी कि इतनी तेजी से क्यों भागा फिर थोड़ी देर में लौट आया बोला अब क्या कहना है बिना गुड़िया के आया तो उसकी मां ने कहा कि तू इतनी जोर से भागा क्यों उसने कहा गुड़िया सुन लेती तो दुखी ना होती उसको मैं सुना आया अब बोल तुझे क्या कहना है तुम्हें लगता है वो व्यर्थ बातें कर रहा है लेकिन उसके लिए गुड़िया अभी जीवित है अभी गुड़िया को चोट पहुंचेगी ये बात ही कि गुड़िया से बात ना करो गुड़िया रूठ जाएगी नाराज हो जाएगी जो बच्चे का सत्य है वो बूढ़े का सत्य तो नहीं जो बूढ़े का सत्य है वो बच्चे का सत्य तो नहीं और कोई बच्चा अगर जबरदस्ती मान के बूढ़ों की बातें कि ठीक ही कहते होंगे सयाने हैं ठीक ही कहते होंगे फेंका है गुड़िया को तो भी रात सो ना सकेगा नींद टूट टूट जाएगी गुड़िया का क्या होता होगा रात अंधेरे में कोई सता तो ना होगा रात अंधेरे में डरती तो ना होगी रात अंधेरे में वर्षा होती भीगती तो ना होगी कोई जानवर कोई दुष्प ष्ट तो ना देता होगा रात सोना ना सकेगा सपने में गुड़िया ही गुड़िया होगी अभी गुड़िया को छोड़ने का वक्त ना आया था एक दिन आता है वक्त एक दिन अचानक बच्चे को दिखाई पड़ता है गुड़िया गुड़िया है न बोलने में कुछ सार है न गुड़िया ने कभी कुछ सुना है मुस्कुरा के अपनी ही की, की गई नासमझियों पर हंसकर गुड़िया को एक कोने में डाल के विदा हो जाता फिर उस तरफ नजर भी नहीं जाती ऐसा ही जीवन के संबंध में भी है तुम्हारी कठिनाई मैं समझता हूं तुम सुख के लोभी हो धन में पद में जगह जगह सुख खोज रहे हो वहां अभी सुख मिला नहीं और अभी ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ कि वहां सुख मिल ही नहीं सकता यही तुम्हारा द्वंद्व है सुख मिला भी नहीं मिल तो सकता ही नहीं किसी को कभी भी नहीं मिला तुम कितने ही बच्चे हो और कितना ही तुम्हारा भरोसा हो कि गुड़िया बोलेगी गुड़िया कभी बोली नहीं कभी बोलती नहीं कोई उपाय नहीं सुख तो कभी किसी को वहां मिला नहीं तुम्हें भी नहीं मिला है लेकिन तुम्हारी आशा नहीं मरी है अभी तुम सोचते हो मिल सकता है गुड़िया बोलेगी थोड़ी और चेष्टा करू थोड़ा और समझाऊं बुझाऊ थोड़ी और प्रतीक्षा करूं शायद मैंने श्रम ठीक से नहीं किया जितना करना था उतना नहीं किया शायद मेरी दौड़ अधूरी है मैं ठीक से दौड़ा नहीं प्राणपण लगाए नहीं दांव पर एक बार और दांव पर लगाकर देख लूं, तुम्हारी आशा नहीं मरी है तुम्हारी आशा परिपूर्ण रूप से जीवित है उसी आशा में संसार उसी आशा में जिस दिन तुम्हारी आशा टूट जाएगी और आशा टूटने का मतलब यह नहीं है कि किसी को सुनकर टूट जाएगी तो फिर बूढ़े की बात से बच्चा बूढ़ा हो जाता है अगर किसी की बात सुनकर टूटी तो टूटेगी नहीं तो मंदिर में बैठ जाओगे याद बाजार की करोगे सन्यास ले लोगे क्या त्यागी होकर हिमालय की गुफा में बैठ जाओगे याद बच्चों पत्नी की आएगी और इसमें कुछ भी गलती नहीं ये बिल्कुल स्वाभाविक मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ गलती कर रहे हो मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपनी टूटी फूटी घड़ी को लेकर घड़ी साच के पास गया घड़ी ऐसी हालत में हो गई थी कि पहचान में भी ना आती थी कि कभी घड़ी रही होगी सात मंजिल मकान से गिर गई थी जेब घड़ी थी देखने को झांकता था खिड़की से कुछ ज्यादा झांक गया घड़ी खिसक गई अब सात मंजिल से गिरी थी तो सब तहस नहस हो गई घड़ी सांझ की टेबल पर जब उसने घड़ी रखी घड़ी यानी बहुत से कल पुरजे टूटे फूटे कांच के टुकड़े सब तोड़े मुड़े तो घड़ी सांझ ने भी गौर से अपना चश्मा ठीक करके देखा कि क्या चीज है उसने पूछा बड़े मिया क्या है तुमने तो सुदिन का रे हाथ धो गई देखा नहीं कि जेब घड़ी घड़ी साझ बोला अरे तुमने इतना ही वो कह पाया था कि अरे तुमने कि मुल्ला ने समझा कि वो कह रहा है कि अरे तुमने गिरने क्यों दी तो मुल्ला बोला क्या कर सकता था गिर गई सात मंजिल खिलकी से झांकता था चूक हो गई घड़ी साजने का गिरने की तो मैं कह नहीं रहा मैं ये कह रहा हूं कि तुमने उठाई क्यों अब इसको उठाने में सार क्या है तुम जिस दिन जाग कर देखोगे उस दिन तुम पाओगे जीवन में कुछ था ही नहीं तो तुम उस दिन ऐसा थोड़ी करोगे कि छोड़ दें। तुम उस दिन सोचोगे कि इतने दिन पकड़े कैसे रहा घड़ी उठाई ही क्यों ऐसा थोड़ी कुछ दिन तुम विचार करोगे कह रहे त्याग महान है उस दिन तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि इतने दिन तक भोग में डूबा कैसे रहा ये हुआ कैसे इतना अंधा था इतना अंधेरे में था इतना बेहोश था कि जहां कुछ भी ना था पश्चिम में कहावत है कि दार्शनिक ऐसा आदमी है जो अंधेरी अमावस की रात में अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां है ही नहीं सारे जीवन की कथा है एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोज रहा हो जो वहां है ही नहीं मिलने का तो कोई उपाय ही नहीं है लेकिन अंधेरा गहरा है और तुम्हारी धारणा है कि बिल्ली काली है तो खोज जारी है दिखाई नहीं पड़ रही है खोजेंगे तो मिल जाएगी किसी को कभी नहीं मिली मगर किसी और की सुन के कमरे के बाहर मत निकल आना अन्य था भटकोगे अन्य था लौट लौट के कमरे में आ जाओगे नहीं भी आए भौतिक रूप से तो मन आएगा चिंतन आएगा विचार आएगा स्वप्न आएगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्त्री के साथ आंख खोल के बैठते हो कि आंख बंद करके बैठते हो उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम वस्तुतः धन को गिनते हो कि कल्पना में धन के सिक्के गिनते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि धन मात्र कल्पना है वो जो नगद सिक्के मालूम पड़ते हैं बजते हैं पत्थर पर पटको तो वे भी उतनी ही कल्पना है जितनी आंख बंद करके जब तुम सिक्के गिनते हो दोनों ही कल्पना है मगर मेरे कहने से कल्पना ना हो जाएगी अनुभव उधार नहीं लिए जा सकते तुम्हारी अर्चना में समझता हूं कहते हो प्यास नहीं जगती द्वार नहीं खुलते तुम उधार अनुभव की आकांक्षा कर रहे हो उधारी से बचो उधारी नहीं मारा उधारी नहीं इतने दिन भटकाया है। अब उधारी बंद करो अब तो अगर तुम्हें लगता है कि इस संसार में कुछ सुख है तो पूरी कोशिश कर लो पूरी कर लेना तन मन प्राण से रत्ती भर बाकी मत रखना क्योंकि बाकी रखा ही सताएगा बाकी रखा ही पीछा करेगा संसार पीछा नहीं करता संसार में तुम जहां नहीं दौड़े जो कोने अधूरे रह गए बिना दौड़े रह गए वही पीछा करते जो जान लिया उससे तो छुटकारा हो जाता जो अनजाना रह गया उसी के साथ बंधन बंधे रह जाते तो तुम उतरो प्यास नहीं जगती जगाओ ही क्यों अभी संसार की प्यास होगी दोनों प्यास साथ नहीं हो सकती असत्य की जब तक प्यास हो तब तक सत्य की प्यास नहीं हो सकती जब तक झूठ को पीने में रस हो तब तक सच को पीने में रस नहीं हो सकता तो अभी झूठ में रस है अभी अहंकार में रस है अहंकार यानी झूठ अभी पद मिले प्रतिष्ठा मिले सिंहासन मिले अभी अहंकार में रस है इस रस को अनुभव कर लो और डर कुछ भी नहीं है क्योंकि रस वहां है नहीं बिल्ली कमरे में है नहीं इसलिए मैं कहता हूं हिम्मत से खोज लो कोना कोना खोज लो पूरे रत्ती रत्ती को खोज डालो तुम्हारे और महात्मा बहुत डरे हुए तुम्हारे महात्मा भी उधार मालूम होते वो तुमसे कहते हैं मत जाओ संसार में उलझ जाओगे मैं तुमसे कहता हूं जाओ उलझ कैसे सकते हो उलझाने योग्य वहां है क्या हाँ अगर न गए पूरे पूरे तो उलझे रह जाओगे तो मन सदा कहता रहेगा कास गए होते शायद मिल जाता कौन जाने कुछ हिस्सा अनजाना रह गया वही हो संपदा उसी जगह से चूक गए हो तुम्हें पक्का भरोसा कैसे आएगा कि वहां बिल्कुल नहीं था सत्य झूठ ही झूठ का फैलाव था प्रपंच ही प्रपंच था तो मैं तुमसे कहता हूं जाओ जहां रस हो वहां जाओ रस को बदलने की चेष्टा मत करो कहीं तो रस होगा ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जिसका रस कहीं ना हो क्योंकि ऐसा आदमी जी ही नहीं सकता एक क्षण नहीं जी सकता श्वास ही क्यों लेगा ऐसा आदमी जिसका कोई रस नहीं सुबह उठेगा क्यों बिस्तर से जहां बैठ जाएगा वहां से उठेगा क्यों दोबारा चलेगा क्यों आंख क्यों खोलेगा जिस आदमी का कोई भी रस नहीं है वो तो उसी क्षण मृत हो जाएगा उसी क्षण एक क्षण भी जीने का कोई उपाय नहीं जी, जी चली जाए तो जीवन चला जाता तो तुम्हारा रस कहीं होगा तुम्हारी तकलीफ में समझता हूं तुम्हारा रस्ता तो तुम्हें दौड़ा रहा है धन पद की तरफ और तुम्हारे महात्मा तुम्हें पकड़े हैं पीछे से वो कह रहे हैं कहां जा रहे हैं वहां कुछ भी नहीं तुम दुविधा में पड़ गए हो महात्माओं की सुने बात तो लगती है कि महात्माओं की ही ठीक होगी भले सज्जन लोग मगर तुम्हारा दिल कहता है अभी खोज लो मस्जिद में मौलवी बोला बोलने के बाद उसने कहा जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हो खड़े हो जाएं मुला नसरुद्दीन को छोड़कर सभी लोग खड़े हो गए मौलवी थोड़ा हैरान हुआ जब सब बैठ गए तो मौलवी ने कहा आप जो नर्क जाना चाहते हो वो खड़े हो जाएं कोई भी खड़ा ना हुआ मुल्ला फिर भी बैठा रहा तो मौलवी ने कहा मुल्ला क्या इरादा कहीं नहीं जाना मुल्ला ने कहा जाना तो स्वर्ग ही है लेकिन अभी नहीं और आप तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि बस खड़ी हो बाहर और लोग जाने की तैयारी में अभी नहीं जाना तो स्वर्ग ही है लेकिन अभी नहीं अभी बहुत कुछ करने को यहां बाकी है अभी मन भरा नहीं ज्यादा ईमानदार आदमी है जो लोग खड़े हो गए थे उनको भी अगर पक्का पता हो कि बस बाहर खड़ी हो गई तो वो भी बैठ जाएंगे वो भी सिर्फ आकांक्षा प्रकट कर रहे हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं अभी कौन स्वर्ग जाना चाहता है? अभी तो संसार में बहुत कुछ बाकी है अभी इरादे बाकी हैं अभी अभी लाशाए बांकी अभी सपने टूटे कहा अभी तो सपनों के इंद्रधनुष फैले अभी तो बड़े सेतु है। अभी तो दूर पर दिखाई पड़ रहे अभी तो मरुद्धान ये, पहुंचे ये पहुंचे दिल्ली कितनी ही दूर हो दूर नहीं ऐसा लगता कि पास ही है, पहुंचे पहुंचे जाते हैं, दो कदम और कि चार कदम और पहुंच ही जाएंगे थोड़ा श्रम थोड़ी मेहनत थोड़ी प्रतीक्षा मन ऐसा कहे चला जाता है तुम्हारा रस संसार में फिर सांसारिक लोगों के चेहरों को देखते हो तो लगता है कि मिलेगा शायद ही क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं मिला महात्माओं को देखते हो संतों को देखते हो लगता है शायद इन्हें मिला हो शांत आनंदित मगर अपने भीतर तुम्हारा अनुभव कहता है अभी नहीं अभी नहीं और थोड़ा खोज लो कौन जाने जो किसी को भी नहीं मिला वो तुम्हें मिल सकता हो मन की एक बड़ी गहरी बात है और वो गहरी बात यह है कि मन कहता है तुम अपवाद हो सकते हो माना किसी को ना मिला होगा लेकिन इससे क्या यह सिद्ध होता है कि तुम्हें भी ना मिलेगा मन का एक नियम है कि वो सदा तुम्हें छिपाता है वो कहता तुम अपवाद हो सकते हो सारे लोग मरे पृथ्वी कब्रिस्तान है रोज कोई मरता है लेकिन तुम्हारा मन तुमसे कहता है और लोग मरते तुम थोड़ी मरते हो तुम कहां मरे अब तक तुम कहां मरे कभी अपने को मरा देखा तो हो सकता है तुम न मरो मरने के आखिरी क्षण तक आदमी ये सोचता रहता मौत सदा दूसरे की होती अपनी थोड़ी अर्थी किसी और की उठती है अपनी थोड़ी दूसरों को मरघट पहुंचाते हो तुम तुमको किसी ने कभी मरघट पहुंचाया भीतर एक आशा जगी रहती कि शायद परमात्मा तुम्हें इस नियम से मुक्त रखेगा जब चोर चोरी करने जानता है तो वो भी जानता है कि चोर पकड़े जाते पर वो सोचता है शायद मैं न पकड़ा जाऊं और पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते होंगे कुशल नहीं कला नहीं आती जब हत्यारा किसी की हत्या करता है तो जानता है कि हत्या का क्या परिणाम हो सकता है लेकिन सोचता है मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं सारा इंतजाम कर लूंगा पकड़ना संभव नहीं होगा तुम रोज इस नियम का उपयोग करते हो कल भी क्रोध किया था पाया आज फिर क्रोध कर रहे हो फिर भी सोचते हो शायद इस बार दुख ना हो शायद इस बार पछतावा ना हो कितनी बार कांटे हाथ में चुभे और कितनी बार लहू बहा मगर इस बार सोचते हो फिर कांटे से खेलने शायद इस बार कांटा फूल बने शायद कांटा इस बार दया करे शायद अब तुम इतने कुशल हो गए हो जीवन के अनुभव से कि अब कांटा तुम्हें न सता पाए ऐसा मन बचाए चला जाता जिस व्यक्ति को संसार में जीवन का शाश्वत नियम दिखाई पड़ जाता है कि मैं भी अपवाद नहीं हूं मेरी भी मौत होगी मैं भी मिट्टी में गिरूंगा आज नहीं कल धूल में पड़ा रहूंगा यहां पदो प्रतिष्ठाएं कहीं भी मुझे बचाने वाली नहीं कितना ही धन हो तो भी मौत से कोई सुरक्षा नहीं है जिस दिन व्यक्ति को ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ जाता है उस दिन जीवन में एक क्रांति घटती उस दिन जो सारी प्यास नियोजित थी संसार की तरफ बाहर की तरफ वही सारी प्यास भीतर की तरफ नियोजित हो जाती परमात्मा की तरफ नियोजित हो जाती प्रतीक्षा करो आज की जा फजा भी होती है और सब्र आजमा भी होती है रूह होती है कैफ परवर भी और दर्द आसना भी होती है बेचैन भी होता है पाने को आज की जा फजा भी होती है और सब्र आजमा भी होती है। प्रेम बेचैन होता है पाने को और फिर भी धैर्यवान होता है प्रतीक्षा भी करता है प्रेम के दो विरोधी पहलू हैं प्रेम बेचैन होता आतुर होता मिल जाए और साथ ही प्रतीक्षा तुर होता है अगर जन्मो जन्मो तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो प्रेम प्रतीक्षा भी करता है ये विरोधाभास है ऊपर से तुम्हारे समझ में ना आएगा तुमने तो देखा प्रेसी को द्वार पर बैठे अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते कैसी बेचैन पत्ता भी हिलता है सूखा तो उठ के खड़ी हो जाती कि शायद प्रेमी आ गया हवा का झोंका लगता है द्वार पर दौड़ के आती खोलती द्वार शायद प्रेमी आ गया तुमने तो देखा नहीं कभी किसी पत्र की प्रतीक्षा कर रहे कोई राह से गुजरता भागे कि कहीं डाकिया तो नहीं आ गया हजार काम में लगे रहते हो लेकिन मन द्वार पे लगा रहता है मेहमान आता ना हो आना गया हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उलझे रहो मेहमान आया और चला जाए कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वागत को मौजूद ना रहो बड़ी बेचैनी होती त्वरा होती लेकिन साथ ही बड़ी सब्र भी होती अगर जन्मों जन्मों तक भी ऐसी प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी प्रतीक्षा में रस भी प्रतीक्षा करेंगे तो प्रेम में अधैरी भी है और धैर्य भी प्रेम विपरीत का संगम है तो एक तो अगर प्यास अभी पैदा नहीं हुई तो घबराओ मत जल्दबाजी भी ना करो जीवन के अनुभव को भोगो अगर सोचते हो कि संसार से तो छूट गया है रस सुन के नहीं जानकर अगर सोचते हो कि संसार तो विरस हो गया है तो फिर थोड़ा सा सब्र रखो आता ही होगा दूसरा रस आता ही होगा थोड़ी सब्र रखो दोनों के बीच थोड़ा सा अंतराल भी होता है कभी दोनों यात्राओं के बीच थोड़ा सा विराम भी होता है एक दौर समाप्त होती है दूसरी दौर शुरू हो इसके बीच बीच में थोड़ा पड़ाव भी होता हो सकता है तुम्हारा रस सच में ही समाप्त हो गया हो संसार से तो फिर घबराओ मत फिर थोड़ा धैर्य थोड़ा सब्र थोड़ी प्रतीक्षा जल्दी ही दूसरी दौर शुरू होगी बाहर दौड़ते रहे सदा अब रुकावट आ गई तो ऊर्जा को थोड़ा मौका दो मुड़ने का पीछे की तरफ जाने का नई आदत बनाने का नई शैली नया ढंग सीखने का नई दिशा खोजने का थोड़ा मौका दू साधारणता आदमी ऐसा है जैसा फोर्ड ने सबसे पहली कार बनाई तो उसने रिवर्स गियर नहीं था ख्याल ही नहीं था आगे जाने के लिए तो गियर था पीछे जाने के लिए कोई गियर नहीं था ये तो अनुभव से आया समझ में कि ये तो बड़ी झंझट की बात है आगे तो चले गए फिर घर लौटना तो मिलों का चक्कर लगा के आना पड़ता पीछे लौटने का उपाय ही नहीं अगर अपने गैरेज के भी बाहर निकाल लिया हो गैरेज में गाड़ी रखनी है तो भी पूरे गांव का चक्कर लगा के आओ तब गाड़ी रख सकते नहीं तो रख नहीं सकते तो फिर रिवर्स गेयर डाला अब तुम्हारे मन की जो गाड़ी है जन्म जन्मों से बिना रिवर्स गेयर के चढ़ती उसमें कोई रिवर्स गियर नहीं बस आगे की तरफ जाती बाहर की तरफ जाती दूसरे की तरफ जाती अपनी तरफ तो आने का कोई उपाय ही नहीं अपने गैरेज में तो आने की तुमने कभी सोची ही नहीं अभी तो तुम सारा संसार का चक्कर लगाओगे तभी अपने पे आ पाओगे, और संसार बड़ा है जन्म जन्म लग जाते तो भी चक्कर पूरा नहीं होता विराट है तो कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा बाहर से रस सच में चला गया लेकिन थोड़ी देर लगेगी कि रिवर्स गेयर पैदा हो जाए संभावना तो है जंग खा गया है पड़ा तो है भीतर क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें बाहर ही जाने के योग बनाया ऐसा नहीं तुम्हें भीतर जाने के योग भी बनाया अंततः तो भीतर जाना ही इसलिए तुम्हारे यंत्र में कोई भूल चूक नहीं है लेकिन अनुपयोग से जन्मों जन्मों तक भीतर मुड़ने की चेष्टा तुमने कभी की नहीं लौट के कभी देखा नहीं जैसे एक आदमी कभी गर्दन लौट के ना देखे तो गर्दन अकड़ जाएगी फिर अचानक वर्षों के बाद एक दिन तुम पीछे लौट के देखना चाहो गर्दन जवाब दे देगी मांसपेशियां सख्त हो गई ठीक ऐसी ही मन की दशा है तो थोड़ा सब्र थोड़ी प्रतीक्षा प्यास नहीं जगती द्वार नहीं खुलते द्वार कैसे खुलें प्यास ही तो चोट है द्वार पर जब तुम प्यासे हो के तड़फते हो जब तुम प्यासे हो के मछली की तरह तड़फते हो जैसे मछली को किसी ने पानी से निकालकर तट पे डाल दिया हो जब संसार तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता है जैसे मछली के लिए जलती हुई रेत और तुम परमात्मा के लिए ऐसे तड़फते हो जैसे मछली वापस सागर में उतर जाने को तड़फ दी उसी तड़फन में तो तुम दरवाजे पे चोट देते हो जीसस ने कहा है खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे लेकिन खटखटाने का मतलब यहां कोई भौतिक द्वार थोड़ी लगे हैं कि तुम गए और सांकल पकड़ी और खटखटा दी ये भीतर के द्वार की बात हो रही यहां कोई भौतिक द्वार नहीं ना कोई सांकल लटकी है जिसे तुम खटखटा दो ये तो जब तुम्हारे प्राणपण से उठेगी एक जैसे तुमने पत्नी को चाहा, चाहा, चाहा, चाहा, बच्चे को को को धन पद को चाहा, संसार को चाहा, जिस दिन तुम्हारी सारी चाहत एक धारा में गिर जाएगी और तुम परमात्मा को चाहोगे उसी दिन द्वार खुल जाएगा उतनी बड़ी धारा के सामने कौन द्वार अट, अटका रह सकता है कौन द्वार अड़ा रह सकता है पूर आ गया बाढ़ आ गई तुम्हारी सारी ऊर्जा चली बहकर सब द्वार दरवाजे टूट जाते और द्वार कुछ लगा थोड़ी है कुछ ताले थोड़ी पड़े परमात्मा अपने आप को तुमसे बचा थोड़ी रहा है परमात्मा तो तुम्हें पुकार रहा है तुमने ही नहीं सुना परमात्मा तो रोज तुम्हारे द्वार पर खटखटा रहा है लेकिन तुम जब तक परमात्मा के द्वार पर खटखटाओ ना तब तक मेल ना हो मिलन ना हो कैसे हो तो प्यास अगर न जगे तो निश्चित ही द्वार भी नहीं खुलते तो दो बातें एक अगर संसार में रस हो तो जल्दी मत करो परमात्मा ने संसार दिया ही इसलिए है कि ताकि तुम इसके अनुभव से गुजरो ताकि इसका अनुभव तुम्हें बता दे कि बाहर कुछ भी नहीं पाने योग्य कुछ भी नहीं दौड़ है खाली रिक्त हाथ खाली के खाली रह जाते प्राण कभी भरते नहीं संसार एक अनुभव है मुला नीन ने अपने छोटे बेटे को कहा कि तू सीढ़ी पे चढ़ जा पे चल उस सीढ़ी पे चढ़ गया मुल्ला ने उससे कहा कि अब तू कंजा आ मेरे हाथ में कुंजा बेटा थोड़ा डरने लगा उतने ऊपर से कूदे कहीं हाथ से खिसक जाए गिर जाए का डरता क्या है अरे अपने बाप पे भरोसा नहीं बेटा कूदा और मुल्ला हट गया धड़ान से जमीन पे गिरा रोने लगा और कहने लगा कि आपने क्या किया मुलाना का एक पाठ सिखाया अपने बाप का भी कभी भरोसा मत कर। भरोसा करने ही मत ये बुद्धिमान आदमी का लक्षण समझा परमात्मा ने संसार बनाया एक अनुभव है यहां बाहर का भरोसा मत करना यहां बड़े प्रलोभन हैं सुंदर प्रलोभन हैं दूर के ढोल हैं और बड़े सुहावने बस दूर से ही सुहावने पास गए जैसे जैसे पास गए सब सुहावनापन खो जाता है जब बिल्कुल पास पहुंच जाते हो तो मृग मरीची का सिद्ध होती है और संसार को बनाया इसलिए कि जो वास्तविक धन है वो तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे निर्धन रहोगे जिस दिन बाहर की सारी खोज से तुम थक जाओगे थके मांदे बाहर की खोज को छोड़ दोगे बंद करोगे आंख डूबोगे अपने में पाओगे सब धनों का धन वहां मौजूद था तुम्हें परम ने सम्राट बना के भेजा लेकिन उस सम्राट होने की क्षमता तुमने आएगी तभी जब तुम बाहर के सब भिकमंगेपन का अनुभव ले लो भिकम हुए बिना सम्राट होने का अनुभव नहीं आता जिसने अंधेरा नहीं देखा उसे रोशनी दिखाई नहीं पड़ सकती और जिसने कांटा नहीं जाना उसे फूल के सौंदर्य का पता नहीं हो सकता जिसने व्यर्थता को अनुभव नहीं किया उसके जीवन में सार्थकता का अवतरण नहीं हो सकता है मुझसे लोग पूछते हैं कि संसार आखिर है ही क्यों संसार इसीलिए कि की विपरीत का तुम्हें अनुभव हो जाए देखते ना स्कूल में बच्चों को हम पढ़ाते तो काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद खड़िया से लिखते सफेद बोर्ड पे भी लिख सकते हैं लिख तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जा सकेगा तुम कभी नहीं पूछते कि काले तख्ते पर क्यों लिखते हैं? काले तख्ते पर सफेद अक्षर उभर के दिखाई पड़ते सफेद तख्ते पर लिखोगे तो काले अक्षर से लिखना पड़ेगा तब उभर के दिखाई पड़ेंगे ये संसार काला ब्लैक बोर्ड है इसमें तुम्हारे जीवन की जो ऊर्जा है वो शुभ्र प्रकट हो सकती है। इसके बिना प्रकट नहीं होगी संसार का दुख पृष्ठभूमि है इसी पृष्ठभूमि में सच्चिदानंद प्रकट होता है और कोई उपाय नहीं मृत्यु की पृष्ठभूमि में ही जीवन प्रकट होता है असफलता में ही सफलता विषाद में ही आनंद खोने में ही पाने का पता चलता है। प्यासे हो तभी तो कंठ तृप्त होगा भूखे होंगे तभी तो संतुष्टि होगी यह संसार परमात्मा का ही उपाय है इस संसार में गए बिना तुम कभी अपने पर ना आ सकोगे अगर नहीं गए हो संसार में अभी भी मन में कुछ रस लगाव रह गया जाओ बेझिझक जाओ मत सुनो किसी और की सुन भी लो सबकी तो भी गुनो अपनी जाओ जब तुम ही पाओगे कि रेत ही रेत है, और रेत से तेल नहीं नहीं छुड़ता उस दिन तुम आओगे उस दिन ही शास्त्र जो कहते हैं वह तुम्हारी समझ में आएगा अनुभव से समझ में आएगा उस दिन द्वार खुल जाएंगे उस दिन द्वार पर जरा भी बाधा नहीं पाओगे द्वार खुले ही हैं बहकी बगिया महकी कलियां, गूंजे आंगन झूनी गलियां खुली न मेरी किंतु कबरिया सांकल कौन लगाई कि खोलत उमर सिराई ऐसी शुभ बिसराई कि पाती तक न पठाई मन की कुटिया सुनी सुनी बनी चंदन की धूनी बहुत हुई प्री आंख मिचोनी अब तो हो सुनवाई सुबह संध्या बनाई ऐसी शुद्ध बिसराई कि पाती तक न पठाई जब सुबह सांझ बन जाए जाएगी खोजते खोजते खोजते खोजते जब हारे थके दौड़ते दौड़ते तुम गिर पड़ोगे उसी क्षण सांकल खुलेगी, द्वार खुलेगा, उसी क्षण प्रभु अवतरित होता है संसार का प्रगाढ़ अनुभव प्रभु को खोज लेने की अनिवार्य प्रक्रिया है परमात्मा के विपरीत नहीं है संसार परमात्मा को खोजने की व्यवस्था है संसार तब तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें जो कहते हैं उसमें बहुत मूल्य नहीं है वे तो तुम्हें ऐसा समझाते हैं कि संसार परमात्मा का दुश्मन और परमात्मा संसार का दुश्मन ये बात बड़ी अजीब है और तुम कभी उनसे पूछते भी नहीं क्योंकि वे ही तुम्हें यह भी समझाते हैं कि संसार परमात्मा ने ही बनाया वही सृष्टा और फिर ये भी समझाते हैं कि संसार परमात्मा का दुश्मन है ये दोनों बातें ठीक हो नहीं सकती अगर उसने ही बनाया तो दुश्मन कैसे होगा और अगर दुश्मन है तो उसने कैसे बनाया होगा नहीं संसार परमात्मा का दुश्मन नहीं है संसार परमात्मा की तरफ जाने की अनिवार्य यात्रा है अनिवार्य यात्रा इसको तुम छोड़छाड़ के भाग के बीच से परमात्मा को न सकोगे? ये परीक्षा है इससे गुजर जाना जरूरी है दूसरा प्रश्न भगवान श्री सूरज में आप हैं, चांद में आप हैं चारों ओर आप ही आप हैं बिना जाने और बिना मांगे ऐसा आनंद स्रोत मिल गया कि मैं उसी में डूब गई लेकिन आप कहते हैं कि इससे भी मुक्त हो जाना है ऐसा आनंद कोई जानबूझकर क्यों गंवाए पूछा है ने, बात तो ठीक है जब आनंद मिलता है तो कौन गमाने को राशी होगा समझो लेकिन एक सुख है जो संसार आशा बंधाता है कि मिलेगा मिलता नहीं आशा बनती है सुख मिलेगा मिलता दुख द्वार पर सुख लिखा होता है भीतर जाने पर दुख मिलता है एक संसार का सुख है जो झूठा है एक परमात्मा का आनंद है जो सच्चा है दोनों के बीच में गुरु है गुरु यानी द्वार गुरु यानी जहां से तुम संसार की तरफ से परमात्मा में प्रविष्ट होते हो गुरु तो ऐसे है जैसे कि एक राहगीर धूप में चलते चलते थक गया और एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा गुरु तो ऐसे है जैसे छाया में बैठ गए लेकिन यह पड़ाव है मंजिल नहीं सुख मिलेगा बहुत सुख मिलेगा और तुमने अब तक सुख तो संसार में जाना नहीं था इसलिए गुरु के सानिध्य में गुरु की प्रीति में गुरु के प्रसाद में बहुत सुख मिलेगा और तुमने और तो कोई सुख जाना नहीं इससे बड़ा तो तुमने सुख जाना नहीं इसलिए मन करेगा अब इसको क्यों छोड़े अब तो इसको खूब कस के पकड़ ले। लेकिन गुरु अगर सच में गुरु है तो वो कहेगा कि अभी और बड़े सुख की संभावना है अभी इतने जल्दी मत पकड़ो वो कहेगा देखो संसार को छोड़ा तो मैं मिला अब अगर मुझको भी छोड़ दो तो परमात्मा मिले मेरी बात सुनी संसार को छोड़ के इतना सुख मिला अब जरा और मेरी बात सुनो मुझे भी छोड़ो तो अनंत सुख मिले मगर भक्त की तकलीफ में समझता हूं उसने कभी संसार के इस मरुस्थल में कहीं कोई मरुधान नहीं पाया था तरसा ही तरसा थी छुदा ही छुदा थी जलन ही जलन थी भटका ही भटका अब एक विश्राम मिला जल स्रोत मिला झरना मिला झरने के किनारे खड़े हरे वृक्ष मिले हरी दूब मिली हरी दूप पर विश्राम करने लगा झरने से जल पिया वृक्षों की छाया में बैठा अब कोई कहे इसे छोड़ दो कैसे छोड़ दे क्योंकि उसके सामने तो दो ही विकल्प हैं अगर इसको छोड़े तो मरुस्थल उसके दो ही अनुभव हैं इसको छोड़ने का मतलब वापिस मरुस्थल तीसरा तो कोई अनुभव नहीं लेकिन गुरु क्या कहता है गुरु यह कह रहा है कि यह जो छोटा सा झरना बह रहा है यहां ये झरना सागर से जुड़ा है ये झरना अपने में नहीं है अपने में तो सभी झरने सूख जाएंगे अगर झरने में बस अपनी ही झर हो और कहीं सागर से जोड़ना हो तो कितनी देर चलेगा जल्दी चुक जाएगा झरना कोई हौज थोड़ी है हौज तो बंद है कहीं से कोई स्रोत नहीं है जल्दी ही पानी सड़ जाएगा और जल्दी ही चुक भी जाएगा और हौज का पानी तो मुर्दा होता है यही तो फर्क है पंडित में और ज्ञानी में पंडित यानी हौज पानी तो दिखाई पड़ता है ज्ञानी जैसा ही मगर मुर्दा उधार बासा भरा हुआ सड़ रहा है कहीं कोई जीवंत झरना नहीं है जो उसे ताजा रखे जो उसे प्रफुल्लित रखे जो स्वच्छ रखे जब जल बहता तो स्वच्छ जब बंद हो जाता तो अस्वच्छ गुरु झरना है ज्ञानी का अर्थ है जिसमें परमात्मा झर रहा तुम्हें तो गुरु दिखाई पड़ता है जिससे कि गंगोत्री उतरती तो छोटे से गोमुख से गिरती गुरु तो गोमुख है वो तो सिर्फ मुंह है जो गिर रहा है वो तो परमात्मा ही है अभी इस छोटी सी धार को ही पकड़ के मत बैठ जाना सुख है इस धार में लेकिन उस अनंत के तुलना में तो कुछ भी नहीं जहां से ये धार आ रही तो जो गुरु तुम्हें अटका ले वो गुरु ना हुआ गुरु का लक्षण ही यही है कि वो तो तुमसे कहे आओ मुझ में और जाओ मेरे पास पकड़ो मुझे और छोड़ो मुझे बनाओ मुझे सीढ़ी चढ़ो मुझ पर मगर रुक मत जाना सीढ़ी पर क्या करते हो चढ़ते हो फिर ऐसा थोड़ी कि सीढ़ी पर ही बैठे रह जाते कि सीढ़ी ने इतने दूर तक लाई इतने ऊपर उठाया अब इसे कैसे छोड़ें नाव पर बैठते हो बुद्ध निरंतर कहते थे गुरु नाव है तुम नाव पर बैठे इस किनारे से उस किनारे उतर गए फिर नाव को सिर पे लेकर थोड़ी चलते हो फिर तुम ये थोड़ी कहते हो यही नाव तो इस पार लाई इसने इतना सुख दिया भटकते थे उस पार अंधेरे में रोशनी तक पहुंचाया अब इस नाव को सिर पे लेकर चलेंगे अब इस नाव का मंदिर बनाएंगे और पूजा करेंगे और इस नाव को अब कभी ना छोड़ेंगे तो झंझट हो गई बुद्ध ने कहा है कि ऐसा हुआ एक दफे चार मूढ़ नदी पार किए और चारों ने सिर पर उठा ली नाव और बाजार में पहुंच गए लोगों ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो नाव में तो लोग देखे मगर नाव लोगों पर कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा इस नाव को हम कभी ना छोड़ेंगे ये बड़ी प्यारी इसी के कारण हम पा रहे। उस तरफ बड़ा खतरा था रात थी अंधेरा था जंगली जानवर थे इसी नाव ने बचाया अब हम ऐसे अकृतज्ञ थोड़ी कि कभी छोड़ दे अब तो ऐसे हम अपने सिर पर रखेंगे ये हमारा सिरताज इसे तो अपनी अपनी प्राणों की धरोहर की तरह संभालेंगे बुद्ध कहते उन पागलों को कोई समझाए कि नाव से पार तो होना है और नाव के प्रति धन्यवाद भी रखना है क्योंकि जो पार कर आए उसके प्रति बड़ी कृतज्ञता का भाव लेकिन नाव को सिर पर ढोने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो मुड़ता हो गई तो मैं समझा अनुपम ठीक कह रही कि आपको पाके सुख मिला छाया मिली एक शरण मिली अब आप कहते हैं मुझसे भी पार जाओ कष्ट भी होता है वो भी मैं समझता हूं पीड़ा भी होती वह भी मैं समझता हूं क्योंकि तुम्हारे सामने केवल दो ही अनुभव है एक गुरु से मिलने के पहले का अनुभव और एक गुरु से मिलने के बाद का अनुभव मगर मेरे पास तीन अनुभव है वो जो तीसरा आगे का है उसकी भी कुछ शुद्धी रखो और जब गुरु कहे कि चलो आगे हटो और आगे बढ़ो तो जिससे इतना सुख मिला है उसकी बात का भरोसा लेना उससे और भी सुख मिल सकता है परम गुरु तो परमात्मा है इसलिए तो हम गुरु को भी परमात्मा कहते हैं। क्योंकि गुरु सूक्ष्म रूप में परमात्मा का प्रतिनिधि है और परमात्मा विराट रूप में गुरु का विस्तार है जब मैं तुमसे कहता हूं मुझे छोड़ो तो तुम मुझे वस्तुता छोड़ थोड़ी रहे हो? जब मैं तुमसे कहता हूं मुझे छोड़ो तो तुम मुझको और बड़े रूप में पालोगे और विराट रूप में पालोगे जहां कोई सीमा ना रहेगी जहां झरना झरना ना रह जाएगा महासागर होगा छोटे छोटे झरने भी महासागर से जुड़े हैं उनमें जो जल की ढार आती आती तो महासागर से ही सारा जल तो उसका जहां भी ज्ञान है और जहां भी रोशनी है सभी परमात्मा से बहती तो गुरु तो गोमुख उससे गिरती गंगोत्री दिल भर के पियो नहाओ डुबकी लगाओ मगर इस अनुभव से इतना ही लेना कि और आगे जाना है और आगे जाना है कहीं रुकना नहीं जब तक कि परम स्थल न आ जाए जिसके आगे जाने को कोई जगह ही ना हो उसी को हम परमात्मा कहते हैं जिसके आगे फिर और जाने की कोई जगह नहीं गुरु के आगे जाने की थोड़ी जगह शेष इसलिए तो नानक ने सिखों के मंदिर को गुरुद्वारा कहा, ठीक शब्द दिया उसका अर्थ होता है गुरु द्वार, है। द्वार पर रुकते थोड़ी द्वार से गुजर जाते द्वार पे बैठे थोड़ी रह जाते दहली पे बैठ गए तो पागल न घर के रहे ना बाहर के धोबी के गधे हो गए ना घर के ना घाट के बाहर से भीतर जाना है दहरी से पार होना है द्वार से गुजर जाना है मंदिरों के लिए बहुत शब्द हैं मस्जिद है क्षेत्र है चर्च है आगे मगर सिखों ने जो शब्द दिया उससे सुंदर कोई शब्द नहीं गुरुद्वारा वो बड़ा सार्थक है उसका अर्थ है गुरुद्वार है सहारा लो पार हो जाओ इसका ये अर्थ थोड़ी कि तुमने धन्यवाद नहीं किया पार होकर तो तुम और भी धन्यवादी हो जाओगे इसको समझो जब गुरु को पकड़ के इतना सुख मिल रहा है और इतना धन्यवाद तो पार होकर तो और परम धन्यवाद हो जाएगा इसलिए तो कबीर ने कहा गुरु गोविंद गोविंदोई खड़े काके लागू पाऊ किसके पैर पढ़ू पहले अब दोनों सामने खड़े कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले गोविंद के पैर पढ़ू तो गुरु का अपमान हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुरु के पहले पैर पढ़ू तो गोविंद का अपमान हो जाए बड़ी अड़चिन एक दिन ऐसी अड़चन आए तो बड़ा सौभाग्य जिस दिन तुम्हें आए धन्यभागी। ये घड़ी अड़चन की तो है मगर बड़े सौभाग्य की जब गुरु गोविंदोई खड़े काके लागू पा किसको पकडूं पहले कहीं कोई अवज्ञा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए स्वभावतः कबीर घबरा गए होंगे इधर खड़े रामानंद उनके गुरु इधर खड़े राम किसके पैर लुक पहले पंत कबीर की बड़ी अद्भुत है गुरु गोविंदोई खड़े काके लागूं पाऊं बली हारी गुरु की गोविंदियों बताए तो गुरु ने कहा झिझक मत कर अब सोच विचार मत कर गोविंद के पैर लग ये तो पद कहता है इस पद के बड़े अर्थ हो सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि कबीर गुरु के ही पैर पड़े होंगे यही अर्थ ज्यादा सार्थक मालूम पड़ता है क्योंकि जब वो कहते हैं बलीहारी गुरु आपकी जब वो झिझके होंगे दोनों को सामने देखकर अब किसके पैर पहले पड़ूं, तो गुरु ने जल्दी से इशारा कर दिया कि परमात्मा के पैर लग मेरी बात छोड़ मगर अब तो कैसे परमात्मा के पहले पैर लगे जा सकते हैं जिस गुरु की कृपा इतनी हो कि वो अपने से भी मुक्त करने में सहयोगी हो रहा हो उसके तो पैर पड़ने ही पड़ेंगे इसलिए कहते हैं बली हरी गुरु आपकी धन्य कि आपने इशारा कर दिया अन्यथा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा था आखिरी इशारा भी आपने कर दिया स्वयं को छोड़ने का इशारा भी आपने कर दिया तो मैं मानता हूं पहले तो वो गुरु के ही चरण लगे होंगे क्योंकि ये धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा गुरु का अर्थ ही यही है जो तुम्हें संसार के बाहर ले आए और जो तुम्हें परमात्मा में पहुंचा दे तो अभी अनुपम आधी यात्रा हुई कि मैं तुम्हें संसार के बाहर ले आया अभी यात्रा पूरी नहीं हुई अभी आधी यात्रा पर भी इतना स्वाद है आधी यात्रा पर भी इतनी मस्ती है अभी आधी यात्रा पर भी ऐसा गीत गुनगुना रहा एक सुख सौरभ फैल रहा तो पूरी यात्रा की तो सोचो अभी तो हम मंजिल पर पहुंचे नहीं बीच के पड़ाव पर हैं, मोहमत लगाना पकड़ के मत रुक जाना रुक जाने की आकांक्षा स्वाभाविक है यह जानते हुए भी तुम जो आए हो तो शक्ल ए दर और दीवार है और कितनी रंगीन मेरी साम हुई जाती है गुरु अगर जीवन की सांझ में भी आ जाए गुरु अगर जीवन के अंतिम क्षण में भी आ जाए कितनी रंगीन मेरी साम हो जाती शाम तो भी सुबह हो जाती है और बुढ़ापा भी बचपन हो जाता है फिर फूल खिल जाते हैं फिर कमल खिल जाता है फिर वसंत आ जाता है तो मैं समझता तकलीफ बिल्कुल स्वाभाविक है कहीं दूर किरणों के तार झंझना उठे सपनों के स्वर डूबे धरती के गान में लाखों ही लाख दिए तारों के खो गए पूरब के अधरों की हल्की मुस्कान में भोर हुई पेड़ों की बीन डोलने लगी पात पात हिले डाल डाल डोलने लगी तुम्हारे प्राण पुलकित होंगे गुरु का संस्पर्श रोए रोए को एक अपूर्व आनंद से भर जाएगा, एक नृत्य का जन्म होगा एक गीत जो तुमने कभी नहीं गाया सुनाई पड़ने लगेगा अपने ही प्राणों के अंतरतम में एक बीन बजने लगेगी जो कभी नहीं बची थी और जिस जन्मों जन्मों आकांक्षा की थी कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगा मंजिल दूर भला हो दिखाई पड़ने लगी झलक आने लगी जैसे बहुत दूर से हिमालय के उतुंग शिखर दिखाई पड़े हों, हजारों मील दूर से शुभ्र हिमाच्छादित हिमालय के उतुंग शिखर दिखाई पड़े हों, ऐसा कुछ दिखाई पड़ने लगा धुंधला होगा अभी बदलियां होंगी कभी खो जाएगा कभी मिल जाएगा कभी दिखाई पड़ेगा कभी फिर नहीं दिखाई पड़ेगा ऐसी घटनाएं घटेंगी मगर रुक नहीं जाना है जो झलक मिली है उसे वहां तक ले जाना है जहां झलक तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाए जो अभी तुम्हें सुख मिला है वो मेरे माध्यम से मिला है उस जगह पहुंचना है जहां तुम्हारे जीवन में परमात्मा सीधा पर मेरे माध्यम की जरूरत न रह जाए मैं भी तुम्हारे बीच में खड़ा रहूं तो उतनी अड़चन रह जाएगी उतना पर्दा रह जाएगा प्यारा पर्दा सही सोने चांदी का पर्दा सही हीरे जवारातों से जड़ा पर्दा सही लेकिन उतना पर्दा रह जाएगा उतना पर्दा भी नहीं रखना है गुरु का पर्दा भी हटा देना है आंचल थाम लिया है तुमने इतना ही आधार बहुत है, ऐसा कहने का मन होगा क्योंकि इतना घटता है कि लगता है इससे ज्यादा अब और क्या होगा एक बूंद भी अमृत की ओठों पर आ जाए तो लगता है अब इससे ज्यादा और क्या होगा आंचल थाम लिया है तुमने इतना ही आधार बहुत है नेह नजर से देख रहे हो इतना ही आभार बहुत है चाहे दूरी पर जलता हो दीप रूप का जलता तो है जिसे देखकर दुर्गम पथ पर श्वास पथिकिया चलता तो है मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकीपन कब से सारा जग अपना लगता है तुम आए जीवन में जब से तुम मेरे कोई अपने हो इतना ही अधिकार बहुत है भीगे रहते अधर हंसी से महका करता मन का उपवन चहका करता प्राण पपीहा वर्षा करता सुधी का सावन सारी उम्र हरी रखने को इतनी ही रसदार बहुत है बड़भागी मेरा मन कितना जन्मों का वरदान मिला है गाने को मृदुगान मिला है पूजन को भगवान मिला है कर चुका पाऊं ना उम्र भर इतना ही है प्यार बहुत है। समझा तुम्हारी बात मेरी समझ में आती तुम्हारी जगह मैं होता तो भी मैं भी यही कहता आंचल थाम लिया है तुमने इतना ही आधार बहुत पर और बहुत घटने को बाकी दूर से क्या देखना दिए को पास पहुंचना होता है पास पहुंचना ही नहीं होता तुम स्वयं ही दिए में लीन हो जाते एक बन जाते पतंगे को देखा दिए पर मरते ऐसा ही एक दिन भक्त भगवान में लीन हो जाता उस दिन घटी पूरी घटना उससे पहले राजी मत हो ना उससे पहले बहुत बार मन होगा कि बस जाओ सुंदर जगह आ गई अब और सुंदर जगह क्या होगी मत रुकना चलते ही जाना एक पुरानी सूफी कथा है एक फकीर जंगल में ध्यान करता है और एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता है। फकीर को दया आई बूढ़ा लकड़हारा हो गया होगा सत्तर वर्ष का अब भी लकड़ियां काटता है, हड्डी हड्डी देह दुर्बल कमर झुक गई अब भी गढ़ियां ढोता एक दिन उसने कहा कि सुन पागल लकड़ियां ही जिंदगी काटता रहा जरा आगे जा तो उस लकड़ा ने कहा आगे क्या होगा जंगल ही जंगल है मैं बूढ़ा हुआ ज्यादा चल भी नहीं सकता इतने ही दूर आना मुश्किल होता आगे क्या करूंगा उस फकीर ने कहा तू मेरी मान आगे जा वहां एक खदान है लकड़ियां तू सात दिन में जितनी काटता है उतना उस खदान से एक दिन में मिल जाएगा वो आगे गया तांबे की एक खदान थी तो जितना तांबा ला सकता था रोज बेच देता सात दिन के लिए काफी हो जाता वो मस्त हो गया फिर सात दिन तो वो आते ही नहीं बस एक दिन आ जाता हर पखवाड़े में हर सप्ताह में उस फकीर ने कहा कि सुन रुक मत और जरा आगे जा एक और खदान है उसने कहा करना क्या कहा वहां अगर जाएगा तो महीने भर में एक ही बार ले आएगा पर्याप्त होगा चांदी की खदान है फकीर की बात माननी पड़ी मन तो हुआ कि क्या फायदा कौन पंचायत करे क्या लेना देना मजे से गुजर रही इतनी क्या कम है जिंदगी भर सात दिन लकड़ियां काटता था तब कहीं रोटी जुट पाती थी अब बड़े मजे हो गए सात दिन में एक दफा हो आता हूं सात दिन मजा ही मजा है विश्राम ही विश्राम खूब सुख मिल रहा है फकीर से उसने कहा और मत उलझाओ फकीर ने कहा तेरी मर्जी मगर तू एक दफा तो जा उस सुख था जगी तो गया मिल गई चांदी की खदान तो महीने भर में एक ही दफा आने लगा फकीर ने कहा कि देख तुझे अकल अपने से नहीं आती जरा और आगे जा सोने की खदान है एक दफा ले आएगा साल भर के लिए काफी उसने का कहा उलझाते हो इस बुढ़ा में कहा झंझट मगर अफरकी पर भरोसा भी आने लगा कि बात तो अब तक दो बार कही ठीक ठीक निकली ठीक ही कहता होगा साल भर में एक बार मैं जिंदगी ऐसी गवाया जरा आगे मैं खुद क्यों ना गया ये जंगल सदा मेरा था यहां सदा मैं आया बस यहीं से लकड़ियां काट के ही लौट गया बाहर बाहर आया और लौट गया कभी मैंने सोचा ही ना कि जंगल में और संपदायें भी हो सकती तो वो गया सोने की खदान मिल गई फिर तो साल में एक आध बार कभी दिखाई पड़े फकीर ने कहा कि देख अब तू बहुत बूढ़ा हुआ जा रहा है जरा और आगे जा मूर्ख अपने से क्यों नहीं जाता उसने कहा और क्या हो सकता है सोना तो आखिरी बात है फकीर ने कहा कोई भी चीज आखिरी नहीं जरा और आगे जा वो गया हीरों की खदान मिल गई वो तो एक ही बार ले आया तो जन्म भर के लिए काफी हो गया फिर तो उसका पति ना चले तो फकीर एक दिन उसके घर पहुंचा बोला कि तू पागल है दिखाई नहीं पड़ता अब उसने कब करना क्या है अपने लिए काफी नहीं बच्चों के लिए भी काफी हो गया एक दफा ले आए उसने कहा जरा और आगे से उसने कहा आप क्या हो सकता है हीरो के आगे उसने कहा हीरो के आगे मैं हूं तू आ तो गया तो हीरो के आगे फकीर बैठा था परम शांत अपूर्व उसकी शांति थी भूल गया लकड़हारा उसके चरणों में झुका तो उठा ही नहीं घड़ियां बीत गईं, ऐसी शांति ऐसा आनंद उसने कभी जाना न था एक जलधार बह रही थी फकीर चिल्लाया कि पागल फिर रुक गया और थोड़ा आगे जा। अब और क्या हो सकता है इससे ज्यादा परमानंद तो कभी मिला नहीं तो उसने कहा और आगे जा आगे परमात्मा है यही कहता हूं अनुपम से निरुपम से और थोड़े आगे और थोड़े आगे गुरु के चरणों में सुख है संसार से तोलो तो अपूर्व परमात्मा से तो तो कुछ भी नहीं परमात्मा के पहले नहीं रुकना है तुम्हारी तकलीफ को समझ के ये कह रहा हूं छोड़ना बहुत मुश्किल है पहले तो गुरु को पाना बहुत मुश्किल है जन्म जन्मों में कभी किसी से तालमेल बैठता है जन्मों जन्मों में बहुत से शिक्षकों से मिलना होता है लेकिन तालमेल नहीं बैठता जिससे तालमेल बैठ जाए वो शिक्षक गुरु हो जाता है जिससे तालमेल न बैठे वो कितना ही बड़ा गुरु हो तुम्हारे लिए गुरु नहीं शिक्षक ही रहता है तुम बुद्ध के पास जाओ अगर तालमेल बैठ जाए तो गुरु अगर तालमेल न बैठे तो शिक्षक तुम तो मेरे पास आए तालमेल बैठ गया तो गुरु तालमेल न बैठा तो शिक्षक तो तुम मुझसे तुमको सीख लोगे और चले जाओगे तालमेल बैठ गया तो जाना समाप्त हुआ तुम मुझ में डूबोगे सीखने पर बात समाप्त न होगी तुम मेरे साथ आत्मरूप होने लगोगे यही संन्यास का अर्थ है जिनका तालमेल बैठ गया वे सन्यास की तरफ उस सुख होंगे जो आए सुना अच्छा लगा कुछ थोड़ी सी बातें पकड़ ली चले गए संभाल के रखेंगे संजो के रखेंगे बातों को कभी कभी याद कर लेंगे मगर हृदय से डूबे नहीं पतंगे ना बने मतवाले ना हुए बुद्धि ने कुछ संपत्ति बना ली लेकिन हृदय में कुछ भी ना हुआ रसथार ना बही संन्यास का अर्थ है डूब गए उन्होंने कहा भी ये चरण मिल गए आप छोड़ेंगे नहीं अब इन चरणों के लिए पागल होने की तैयारी है तो पहले तो गुरु पाना कठिन और फिर जब गुरु मिल जाए तो दूसरी और बड़ी कठिन बात है। एक ना दिन गुरु कहता आप मुझे भी छोड़ो क्योंकि मेरा तो उपयोग था कि तुम्हारा हाथ पकड़ लू और प्रभु तक पहुंचा दू मैं द्वार हूं अब ये प्रतिमा आ गई अब तुम मुझे भूल जाओ और प्रभु में डूब जाओ तब और कठिन पहले तो गुरु को पाना कठिन फिर खोना और भी कठिन तुमने तो हुक्म तरके तमन्ना सुना दिया किस दिल से आह तरके तमन्ना करे कोई तुमने तो कह दिया कि छोड़ दो प्रेम छोड़ दो लगाओ तुमने तो हुक्म तरके तमन्ना सुना दिया तुमने तो कह दिया आज्ञा दे दी छोड़ दो तर्क कर दो इस प्रेम को तुमने तो हुक्म तर्क तमन्ना सुना दिया किस दिल से आहे है तमन्ना करे कोई लेकिन किस दिल से कैसे यह संभव होगा ऐसा कठोर कोई कैसे हो जाए कि प्रेम को छोड़ दे मुझको ये आरजू वो उठाए निकाब खुद उनको ये इंतजार तकाजा करे कोई अंतिम घड़ी में भी अंतिम घड़ी में परमात्मा से मिलने की घड़ी में भी मुझको ये आरजू वो उठाए नकाब खुद कि परमात्मा खुद उठाए अपना नकाब उनको यह इंतजार तकाशा करे कोई और परमात्मा प्रतीक्षा करता है कि तुम आकांक्षा करो प्रार्थना करो कहो मांगो तब उठे पर्दा या तो किसी को जुर्ते दीदार ही ना हो या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई या तो परमात्मा को देखने का पागलपन ही सवार ना हो या तो उस परम प्रेमी को देखने की जिद ही सवार ना हो या तो किसी को जुर्ते दीदार ही ना हो कोई हिम्मत ही ना करे या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई और अगर तुमने हिम्मत की है तो अब इतनी हिम्मत और करो कि मेरी निगाह से देखो जब मैं तुमसे कहता हूं मुझे छोड़ दो तो तुम जरा मेरी निगाह का ख्याल करो मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी दूर मेरी मान के चले आए कहा तांबे की खदान तो तांबे की खदान पर चले आए कहा कि चांदी की खदान तो चांदी की खदान पर चले आए कहा कि सोने की खदान तो सोने की खदान पर चले आए कहा कि हीरे की खदान तो हीरे की खदान पर चले आए इतने दूर चले आए कहा कि ध्यान की खदान तो ध्यान में डूब गए अब थोड़े और आगे वहां सब समाप्त हो जाता है न कोई ध्यानी न कोई ध्याता न कोई शिष्य न कोई गुरु न कोई खोजने वाला न कोई खोजी न कुछ खोजा जाने को वहां एक ही हो जाता है सब सरिता वहां सागर में मिलती वहां परम आनंद है गुरु के पास जो मिला वो उस परम आनंद की थोड़ी सी भनक है फूल की सुगंध हवाओं पर चढ़ के तुम्हारे नासापुटों तक आ गई हो फूल दिखाई नहीं पड़ा तुम्हें कहा है कहीं होगा जरूर सिर्फ सुगंध आ गई है तैरकर गुरु तो परमात्मा की सुवास है इस सुबास के सूत्र को पकड़ लो इसी के सहारे को पकड़ के धीरे दीर धीरे फूल को खोज लो गुरु को पकड़ के फूल को खोज लेना है एक हिम्मत की बड़ी हिम्मत है गुरु को पकड़ना क्योंकि गुरु को पकड़ने का मतलब है खुद को छोड़ना गुरु को पकड़ने का अर्थ है खुद के अहंकार को समर्पित करना एक हिम्मत कर ली खुद को छोड़ा गुरु को पकड़ा टू को बिछुना तब सारी पकड़ छूट जाएगी तब एक ऐसी स्थिति बनती है जहां कोई पकड़ने वाला नहीं और कुछ पकड़ा जाने को नहीं वहीं परमात्मा का अवतरण चौथा प्रश्न साक्षी भाव साधने में कठिनाई है क्या साक्षी भाव के अतिरिक्त परमात्मा तक जाने का और कोई उपाय नहीं है रोज तो उसकी हम बात कर रहे हैं ये दया वाणी दूसरा ही उपाय है भक्ति दूसरा उपाय दो उपाय साक्षी यानी भाव साक्षी का अर्थ है जाकर देखो और भक्ति का अर्थ डूब जाओ देखना इत्यादि सब छोड़ो भक्ति का अर्थ है सब तरह से विस्मरण में डूब जाना वचन में नृत्य में गीत में इस तरह डूब जाना जैसे किसी ने शराब पी ली हो भूल ही गए आत्म विस्मरण हो गया आत्म विस्मरण एक उपाय है और आत्म आत्मस्मरण दूसरा दोनों की प्रक्रियाएं अलग हैं लेकिन अंत एक मार्ग भिन्न एक। मंजिले आत्मस्मरण अपने को दूर रखो प्रत्येक चीज से दूर रखो जो भी सामने आए मुझसे भिन्न है ऐसा स्मरण रखो तादात्म को बनने मत दो कुछ भी हो अगर साक्षी के सामने परमात्मा भी आएगा तो साक्षी वहां भी साक्षी ही रहेगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं लीनता साक्षी के मार्ग पर नहीं वो तो देखता रहेगा इसलिए साक्षी के मार्ग के अनुयायियों ने क्या कहा मालूम बौद्धों ने कहा है अगर बुद्ध भी रास्ते पर आ जाए साक्षी के तो तलवार उठा के दो टुकड़े कर देना साक्षी का अर्थ ही यह होता है कि जो भी तुम्हारे वाला जिस दिन ऐसा करते करते ने इंकार करते करते ये भी मैं नहीं ये भी मैं नहीं ये भी मैं नहीं सब विषय खो जाए निर्विषय चित्त हो जाए निर्विचार निर्विकल्प कोई विकल्प ना रह जाए परम सन्नाटा हो जाए बस तुम अकेले रह जाओ जानने वाले और जानने को कुछ भी शेष ना रहे तो आ गए पहुंच गए तो साक्षी की यात्रा से चलने वाला परमात्मा को सामने नहीं देखेगा साक्षी से चलने वाला अनुभव करेगा मैं परमात्मा हूं इसलिए उपनिष्ठ कहते अहम ब्रह्मास्मि वो साक्षी का मार्ग इसलिए मंसूर कहते अनल हक स्वयं तो ही परमात्मा के उदघोष हो जाते पूछा है साक्षी भाव कठिन कोई चिंता न लो दूसरा मार्ग है ठीक साक्षी से विपरीत जिसको साक्षी नहीं जमता उसे दूसरा जमेगा ही दो ही तरह के लोग हैं जैसे शरीर के तल पर स्त्री और पुरुष है ऐसे ही चैतन्य के तल पर भी स्त्री और पुरुष है पुरुष का अर्थ होता है साक्षी पुरुष शब्द का भी अर्थ साक्षी होता है पुरुष शब्द भी साक्षी मार्ग का शब्द है पुरुष चित्त और ध्यान रखना जब मैं कहता हूं पुरुष चित्त तो मेरा मतलब यह नहीं तो सब स्त्रियां स्त्रियां हैं ऐसा भी नहीं बहुत सी स्त्रियां हैं जिनको साक्षी भाव जमेगा इसलिए शरीर के तल पर जो भेद है उससे मेरे भेद को मत बांध लेना यह भीतर का भेद है स्त्री चित्त पुरुष में भी हो सकता है पुरुष चित्त स्त्री में भी हो सकता है पर इनका भेद साफ है स्त्री चित्त भक्ति भाव विस्मरण फर्क साथी में जो दिखाई पड़े उसको काटना है अलग करना है और केवल दृष्टा को बचाना है और भक्ति में जो दिखाई पड़ रहा है उसको बचाना है और दृष्टा को दुबा देना है दोनों बिल्कुल अलग है ठीक विपरीत है तुम्हारे प्राण से लहलहा उठे अपने को इस भांति उडेल देना है कि तुम्हारे ही प्राण ऊर्जा कृष्ण की बांसुरी बजाने लगे यही तो भक्त करता रहा भक्त का मार्ग और साक्षी का मार्ग इतना भिन्न है कि दोनों की भाषाएं भी अलग अलग है भक्त कहता है आत्म विस्मरण अपने को भूलो मस्ती में प्रभु स्मरण में डुबाओ अपने को इस भांति भूल जाओ जैसे शराब ही भूल जाता शराब में परमात्मा का नाम बनाओ शराब ढालो घर में शराब इसे पियो हो जाओ मती मतवालापन उस तरफ चलो नाचो गुनगुनाओ नाम में डूबो यही दया का संदेश है यही सहजों का यही मीरा का है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह नायक ने चूमे कपोल की होंखों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक युवती चकित चितवन ने चारों ओर फेर हेर प्यारे को सेज पास मुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग भक्ति है प्यारे की खोज भक्ति में परमात्मा सत्य नहीं है परमात्मा प्रिय है प्रे है। भक्ति है प्रीतम की खोज हेर प्यारे को सेज पास नम्रमुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग भक्ति का मार्ग बहुत रंग भरा है भक्ति का मार्ग और सारा प्रेम और प्रीति प्रभु चरणों में अपर्पित चरणों में समर्पित सारा प्रेम गागर भर भर के उसके चरणों में उंडेल देनी अपने को इस भांति उंडेल देना है कि पीछे कोई बचे ही नहीं सब उड़ल जाए तो पहुंचना हो जाए जिनको भक्ति कठिन लगे उनके लिए साक्षी है पहले तो भक्ति को ही तलाश लेना क्योंकि भक्ति अधिक लोगों को सुगम मालूम पड़ेगी रसपूर्ण भी है जहां नाच के पहुंचा जा सकता हो वहां चल के क्या पहुंचना जहां गीत गा के पहुंचा जा सकता हो वहां महात्मागिरी विरागी उस सब में क्यों पढ़ना वो उनके लिए छोड़ दो जिनको भक्ति न जमती हो भक्ति जम जाए प्रेम जम जाए तो सब जम गया कुछ और जमाना नहीं लेकिन मैं जानता हूं तकलीफ कुछ ऐसी है अगर मैं कहूं भक्ति तो घबराहट होती तो मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते भक्ति में तो जरा हिम्मत नहीं पड़ती इतना पागल होने की हिम्मत नहीं पड़ती लोग पागल भी हिसाब से होते इतने तक होते मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मर रही थी मैं मरूंगी भी नहीं इधर कि उधर तुम दूसरा विवाह चालोगे मुल्ला ने का पागल तो होगा लेकिन इतना पागल नहीं लोग पागल भी हिसाब से होते कहा तक जाना अगर भक्ति की कहता हूं तो लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि ये तो जरा पागलपन का मार्ग नाचना गाना कीर्तन ये तो जैसे मीरा ने कहा ना सब लोग लाज खोई इसमें तो सब लोग लाज खो जाएगी मैं तो डिप्टी कलेक्टर हूं कि तहसीलदार हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं कि मामला तो सब गड़बड़ हो जाए कहने लगे आऊंगा लेकिन अभी नहीं जरूर आऊंगा आना है एक दिन लेकिन अभी डर लगता है डर मगर डर यही है कि आपके पास आया और कहीं ये नाचना गाना ये जम गया और मुझे डर है कि जम सकता है मेरे भीतर सदा से ये भाव है तो बड़ी अड़चन होगी नहीं आए मगर बाहर एक और ढंग की प्रतिष्ठा है उसके विपरीत जाती बात बाहर लोग समझते हैं डॉक्टर हैं हैं, गंभीर हैं। बड़े सर्जन हैं। वैसे नाचने कूदने लगे, लगे और वो कहने लगे कि मुझे डर ये है कि अगर मैं आया तो मैं ये गेरुआ वस्त्र भी पहन ही लूंगा क्योंकि जैसे आया हूं आपके पास इनका सपना मुझे आने लगा जिस दिन आपका हाथ का ऑपरेशन किया उस रात मैंने सपना देखा कि मैं गेरु अवश्य पहने नाच रहा हूं ये नहीं ये अभी नहीं अभी आप मुझ पे कृपा करो अभी मेरे बच्चे हैं पत्नी है और अभी सब जम रहा है अभी व्यवस्था एक दिन आना है रूखा सूखा वहां रूखा सुखापन है तो घबराहट होती जहां रस धार बहती वहां लगता कहीं पागल ना हो जाए भक्ति तो पागल का मार्ग और पागल में हिसाब किताब नहीं चलते अगर हिसाब किताब रखना हो तो साक्षी का मार्ग वहां गणित है वहां शुद्ध गणित है वहां पागलपन कभी नहीं आता वहां पागलपन का कोई उपाय ही नहीं है वहां तो सीधा का सीधा वैज्ञानिक प्रक्रिया है तुम्हें जो रुचि पड़ती हो लेकिन एक ना एक दफा तय करना पड़ेगा मेरा अनुभव में ऐसा आया कि अगर भक्ति की लोगों से कहो तो वो साक्षी की सोच थी क्योंकि जीवन में से सारा रस खोने लगेगा अगर तुमने साक्षी का प्रयोग किया तो तुम अपनी पत्नी को तो देखोगे लेकिन तुम ये ना देख सकोगे कि वो तुम्हारी मैं भाव विलीन हो जाएगा सिर्फ साक्षी रह जाओ कोई गाली देगा तो ये तो सुनाई पड़ेगा कि गाली दे रहा है लेकिन अपमान नहीं होगा क्योंकि साक्षी को कैसा अपमान कोई फूलमाला पहनाएगा तो ये तो लगेगा कि गले में फूलमाला डाली गई ठीक मगर कोई सम्मान नहीं होगा तो अर्चना थी, इसमें तो सारा जीवन दांव पे लग जाएगा अभी तो थोड़ा रस है कि कोई फूलमाला डाले अभी तो फूलमाला डाली भी कहां गई अभी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे उसके पहले साक्षी होने लगे तो अड़चन है साक्षी का तो अर्थ होता है में रहोगे और एकदम अछूते खड़े हो जाओगे कुछ नहीं छूएगा जल में कमलवत्त उतनी हिम्मत भी नहीं होती कोई चिंता की बात नहीं है भक्ति में लेकिन भक्ति में फिर और दूसरा मामला है अगर पत्नी को भक्ति की नजर से देखोगे तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा अगर पति को भक्ति की नजर से देखो तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा बेटे में भी परमात्मा दिखाई पड़ेगा तो भी पागल मालूम पड़ता है पत्नी में परमात्मा ये जराबाद जस्ते ने स्त्रियों को चाहे जच भी जाए कि पति में परमात्मा क्योंकि हजारों साल से समझाया गया है लेकिन पत्नी में परमात्मा तो पतिदेव को जरा अर्चन होती सरल हृदय एक रात मुझसे कुछ देर तक बात करते रहे बात उनको जच गई किसी निमित्त ये बात निकल पड़ी परमात्मा भाव की तो मैंने कहा सभी में परमात्मा है पत्नी में भी परमात्मा मैं सिर्फ उदाहरण को कह रहा था उनको बात जच गई वो घर गए जाके पत्नी के चरणों में सिर रख दिया पत्नी तो घबरा गई उसने घर के लोगों को जगा दिया कि इनको क्या हो गए और उनको पत्नी के चरणों में सिर रख के ऐसा मजा आया कि उन्होंने घर में जो भी था सबके सिर सबके चरणों में सिर रखा नौकर चाकर घर के लोग मुझे रात दो बजे आके जगाया कि आपने ये क्या कर दिया मैंने कहा क्या बुराई हो गई पत्नी सदा पति के चरण छूती रही तुमने कभी ना समझा कि पागल है आज पति ने छूए तो हर्ज क्या हो गए उन आप क्या बातें कर रहे हैं हम पहले से उनको समझाते थे कि आपके पास ना जाया करो और उनको ऐसा मजा आया ये सब देख के कि वो तीन महीने तक इस मस्ती में रहे घर के लोग तो उनके पीछे पड़ गए दवा दारू और झाड़ा फूंक और वो हंसें मैं पागल नहीं हूं रहती चली और वो तो ऐसी मस्ती में आ गया कि राह चलते किसी के भी पैर छूने लगे और जरा खरा भी खराबी ना थी जरा खरा भी खराबी ना थी बोले सरल चित्त आत्मी थे तो भक्ति में भी डर लगता है क्योंकि भक्ति एक दूसरा जगत खोलती तो अक्सर ऐसा होता है यहां जब मैं साक्षी पर समझाता हूं तो लोग आ जाते हैं कि स्मार अर्चन भक्ति पर समझाता हूं तो आ जाते हैं इसमें अर्चन एक बार तुम ठीक से तय कर लो और तय करने में ध्यान रखना अड़चन इत्यादि का हिसाब मत लगाओ तय करने में एक ही बात विचारनी है कि तुम्हें किस बात से तालमेल बैठता है और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है सिर्फ हो तो कि एक दिन करेंगे क्योंकि वो एक दिन कभी भी नहीं आएगा आज नहीं तो कभी नहीं कल आता नहीं और कौन जाने मौत पहले आ जाए तो जो भी तुम्हें लगता हो कि मेरे हृदय के भीतर तरंगित होता है मेरे हृदय में बजती है धुन जिस बात की मीरा को नाचते सोचते हो तुम्हारे मन में धुन बजती कि तुम भी नाचो कभी ऐसे कि बुद्ध को शांत साक्षी बने बैठे देखा है कि मूर्ति देखी है बुद्ध की कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा रूप हो ऐसा मैं बैठ जाऊं किस से तालमेल बैठता है और सब मार्गी हो कि रामानुज मार्गी हो मगर अगर तुमको बुद्ध में रस है और महावीर में रस है और तुम्हें उनकी प्रतिमा पुकारती तो फिक्र छोड़ो घर में पैदा होने से कुछ लेना देना नहीं तो तुम्हारे लिए वही मार्ग है साक्षी और इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैन घर में पैदा हुए हो कि बौद्ध घर में पैदा हुए हो कि वेदांति हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हृदय को तटोलो अगर वहां लगता है कि जब मीरा का भजन सुनते हो तो कोई डोलने लगता भीतर कि मीरा के हाथ में उठी वीणा को देखकर तुम्हारे सपने में भी कोई वीणा उठाने लगता है कल्पना उठती है कि कभी तुम भी अदा होना केवल संयोग की बात है हृदय को पहचानो वही तुम्हारा असली घर है वहीं से पकड़ो अपने सूत्र को और फिर कठिनाइयां तो सभी रास्ते पर आएंगी तुम ये सोचते हो कि कठिनाई ऐसा कोई रास्ता हो जिस पर कठिनाई आती ही ना हो तो कोई रास्ता नहीं फिर तुम चल ही ना पाओगे कठिनाइयां तो सभी रास्ते पर आएंगी कठिनाइयां का तो मतलब ही इतना होता है कि तुमने अब तक एक जीवन की शैली बनाई थी ढांचा बनाया था उसमें कहेगा धर्म कायर के लिए नहीं तुमसे मैं कहूंगा साक्षी नहीं सदता उदास ना हो जाओ निराश ना हो जाओ साक्षी नहीं सधता अगर ये बात तुम्हारे लिए साफ हो गई तो दूसरा मार्ग स्पष्ट है दो कह तीसरा कोई मार्ग नहीं है और एक सधेगा ही एक सधना ही चाहिए दो ही तरह के लोग हैं संसार में तो फिर तुम गाओ गुनगुनाओ डूबो राम रूप में धनियों के तो धन है लाखों मुझ कोई रचे महावर मेहंदी मुतियन मांग भरावे सोने वाले चांदी वाले पानी वाले पत्थर वाले तन को तो लाखों सिंगार है मन के आभूषण बस तुम हो कहो प्रभु से कहो कोई जावे पूरी द्वारका कोई ध्यावे काशी कोई तपे त्रिवेणी संगम कोई मथुरावासी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भीतर बाहर सब जग जाहर अन्यों के सौ सौ तीरथ हैं मेरे वृंदावन बस तुम हो करो निवेदन अन्यों के तीरथ सौ मेरे वृंदावन बस तुम हो कोई करे गुमान जनमरण बस तुम हो खोजो प्रेम से खोजो अगर साक्षी नहीं जमता भक्ति से खोजो अगर साक्षी नहीं जमता मगर खोजो जरूर ऐसी कठिनाइयां बता बता के अपने को समझा मत लेना कि कठिन है कैसे जाएं जाना है तो जाना है कठिनाइयों की कौन फिक्र करता है कठिनाइयों की बहुत फिक्र इसलिए होती है कि जाने की हिम्मत नहीं जुड़ रही तो कठिनाइयों का जाल खड़ा कर लेते हो। सुना है मैंने सम्राट अकबर स्त्री भागी हुई आई एक जवान मदमस्त पागल सी स्त्री अल्लाह भागी हुई आई उसके नमाज के लिए बिछाए गए कपड़े पर से दौड़ती हुई उस स्त्री की साड़ी अकबर को छूती हुई विघ्न डालती हुई वो भाग गई निकल गई पास से अकबर बहुत नाराज हुआ लेकिन बीच नमाज में तो बोल भी ना सकता था जल्दी जल्दी नमाज पूरी की घोड़ा कस के खोजने जा रहा था कि स्त्री कौन है इस तरह की बेहूदगी एक तो कोई भी नमाज पढ़ता हो तो भी इस तरह की बेहूदगी गलत फिर सम्राट लेकिन जाने की जरूरत न पड़ी वह स्त्री लौट के आ रही थी उसने उसे रो पड़ता था जब मैं यहां से भागी गई और मुझे याद आता है कि मेरी साड़ी का पल्लू किसी को छुआ था आप ठीक याद दिलाते लेकिन मेरा प्रेमी आ रहा था और मैं उससे मिलने जा रही थी और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था आप मुझे क्षमा कर दें एक बात भर मुझे आपसे पूछनी है कि तुम अपने परमात्मा से मिलने जा रहे थे तुम परम प्रेमी से मिलने जा रहे थे और तुम्हें मेरे साली के पल्लू के छू जाने का पता चल गया और मैं तो अपने साधारण प्रेमी से मिलने जा रही थी मुझे तुम्हारा पता ना चले मेरा धक्का तुम्हें लगा तुम्हारा धक्का मुझे ना लगा यह बात जरा सम्राट जमती नहीं ये नमाज कैसी थी से गुजरया बाधा पड़ जाए अगर प्रेम हो तो बाधा पड़ जाए अगर भीतर रस बहरा हो तो किसी की साड़ी छू जाए इससे बाधा पड़ जाए कि कपड़ा लग जाए इससे बाधा पड़ जाए तुम भी बैठते हो ध्यान करने छोटी छोटी चीज से बाधा पड़ जाती बाधा इसलिए पड़ जाती कि अभी ध्यान ध्यान नहीं भजन करने बैठते हो छोटी छोटी चीज से बाधा पड़ जाती क्योंकि भजन भजन नहीं तुम ढोंग कर रहे हो तो सब चीजों में अड़चना एक प्रमाणित बनो एक बार तय करो कि तुम्हारे सोचते हुए डुबाने में ही अड़चन आ रही है तो फिर तुम कभी ना चल सकोगे डूबना तो है ही या तो साक्षी में डुबो या भक्ति में डुबो डूबना तो पड़ेगा ही दोनों मार्ग की कठिनाइयां हैं दोनों मार्ग की खूबियां हैं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मार्ग है जिसपे कोई कठिनाई ही नहीं फिर मार भी क्या होगा चलोगे तो अड़चन तो होगी यात्रा करोगे तो धूप धाप भी सहनी पड़ेगी कंकड़ पत्थर भी रास्ते पर हैं, कांटे भी हैं लेकिन जिसके जीवन में परमात्मा की सुध आ गई जिसके जीवन में दौड़ पैदा हो गई वो सब कठिनाइयों को भूल जाता है